ब्रह्म सूत्र शांकर भाष्य हिंदी अनुवाद अध्याय पहला सूत्र पांच से आगे इस प्रकार यह कहा गया कि वेदांत वाक्यों का कार्य के साथ संबंध के बिना भी एक अद्वितीय ब्रह्म में पर्यवसान होता है इन वाक्यों का प्रयोजन यह आत्मा ब्रह्म है ऐसा अपरोक्ष ज्ञान कराना है और वे ब्रह्मात्मा में तात्पर्य से समन्वित है और श्रुति में यह भी कहा गया है कि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ब्रह्म ही जगत की उत्पत्ति स्थिति और नाश का कारण है परंतु सांख्य आदि तो ऐसा मानते हैं कि सिद्ध वस्तु अन्य प्रमाण से ही अवगत होती है और प्रधान आदि अन्य कारणों का अनुमान करके तत्व परत्व प्रधान आदि परत्व से ही वेदांत वाक्यों की योजना करते हैं सृष्टि विषयक संपूर्ण वेदांत वाक्यों में अनुमान द्वारा ही कार्य से कारण के लक्षण बताने की चेष्टा की गई है और सांख्य ऐसे मानते हैं कि प्रधान पुरुष और उनका संयोग नित्य है। अनुयायी तो उन्हीं वाक्यों से ऐसा अनुमान करते हैं कि ईश्वर सृष्टि का निमित्त कारण है और अणु समवायी कारण है इसी प्रकार अन्य तार्किक तार्किक भी वाक्याभास और युक्त्याभास का अवलंब लेते हुए अद्वैत मत में पूर्वपक्षी बनकर उपस्थित होते हैं उपस्थित होने पर वेदांत वाक्यों का प्रयोजन ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान कराना है यह दिखलाने के लिए वाक्याभ्यास वाक्याभास और युक्त्याभास के आधार पर उपस्थित विरोधों को पूर्वपक्ष बनाकर पद वाक्य और प्रमाण के ज्ञाता आचार्य व्यास उनका तो निराकरण करते हैं उनमें त्रिगुणात्मक अचेतन प्रधान जगत का कारण है यह मानने वाले सांख्य मत अवदम्बी कहते हैं तुमने कहा है कि जो वेदांत वाक्य सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान में जगत की को को कारणता को दिखलाते हैं वे प्रधान कारण पक्ष में भी लगाए जा सकते हैं स्वकार्य कार्य के अपेक्षा प्रधान में भी सर्वशक्तित्व उपपन्न है एवं सर्वज्ञत्व भी उपन्न है प्रधान सर्वज्ञ कैसे हो सकता है जिसे तुम ज्ञान मानते हो वह सत्व गुण का धर्म है क्योंकि सत्वा संजायत ज्ञान सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है यह स्मृति है उस सत्व गुण के धर्म रूप ज्ञान से कार्य देह करण, इंद्रिय वाले पुरुष योगी सर्वज्ञ प्रसिद्ध है सत्व का निरतिशय उत्कर्ष होने पर सर्वज्ञत्व तो प्रसिद्ध है देह और इंद्रिय रहित केवल ज्ञान स्वरूप पुरुष में सर्वज्ञत्व अथवा अल्प की कल्पना नहीं की जा सकती प्रधान त्रिगणात्मक है इसलिए तो सब ज्ञानों का कारणाभूत सत्व गुण प्रधान अवस्था में विद्यमान है इस कारण अचेतन होने पर भी प्रधान का ही वेदांत वाक्यों में सर्वज्ञत्व उपचरित है अर्थात ग्रवण वृत्ति से प्रतिपादित है सर्वज्ञ ब्रह्म है ऐसा स्वीकार करने वाले तुमको भी अवश्य सर्वज्ञान ज्ञान शक्तिमत्व होने से ही ब्रह्म में सर्वज्ञत्व मानना चाहिए क्योंकि ब्रह्म सदा ही सर्व विषय ज्ञान करता हुआ नहीं रहता यदि ज्ञान नित्य है तो ज्ञान क्रिया के प्रति ब्रह्म की स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी यदि वह अनित्य है तो ज्ञान क्रिया के न रहने पर कदाचित ब्रह्म उससे उपरत भी हो जाएगा इससे तो यह सिद्ध होता है कि सर्वज्ञान शक्तिमत्व से ही ब्रह्म भी सर्वज्ञत्व प्राप्त होगा किंच उत्पत्ति के पूर्व तुम ब्रह्म को सर्व सर्वकारक से रहित मानते हो तो ज्ञान के साधन शरीर इंद्रदि के अभाव में ज्ञान की उत्पत्ति किसी के मध्य भी युक्त नहीं है सत्व रज और तम इस भेद से अनेकात्मक प्रधान का परिणाम संभव है अतः वह मृत्कादि के समान कारण हो सकता है परंतु संघात रहित असंग अद्वितीय ब्रह्म नहीं इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर इस सूत्र का आरंभ किया जाता है सूत्र पांचवा इ्षतेर न शब्दे न अशब्दम अशब्दम श्रुति अप्रतिपादित होने के कारण प्रधान जगत का कारण न नहीं है इक्षते है क्योंकि श्रुति में जगत का कारण करता कहा गया है जड़ प्रधान में ईक्षण कर्तृत्व नहीं है सांख्य परिकल्पित अवचेतन प्रधान जगत का कारण वेदांतों में नहीं माना जा सकता क्योंकि वह श्रुतिसिद्ध नहीं है यदि कहो की श्रुति सिद्ध क्यों नहीं है इससे कारण में तदैक्षत तो उसने ईक्षण किया कि मैं अनेक हो जाऊं अर्थात अनेक प्रकार से उत्पन्न हूँ इस प्रकार ईक्षण कर उसने तेज उत्पन्न किया यह श्रुति इदम शब्दवाच्य नाम रूप से अभिव्यक्त जगत का उत्पत्ति के पूर्व सदरूप से कर। उसी शब्दवाच ब्रह्म में नि शाच ब्रेज आदि एकमात्र आत्मा ही था इसकी सिवा अन्य कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं थी उसने ईक्षण किया कि लोगों की रचना करू उसने अंब मरीची मर और आप इन लोगों की रचना की इस प्रकार यह श्रुति ईक्षण पूर्वक सृष्टि को कहती है कहीं पर को प्रस्तुत कर चक्रे उसने किया अर्थात ओडल जगत की व्युत्पत्ति का संकल्प किया उसने प्राण को उत्पन्न किया ऐसा कहा है ये समान यह ईक्षति से धातु के अर्थ का निर्देश अभिपरीत है धातु मात्र का निर्देश नहीं इससे यह सर्वज जो सर्वज्ञ और सर्वविथ है जिसका ज्ञान ही तप है उससे यह हिरण्यगर्भ नाम रूप और अन्य उत्पन्न होता है इत्यादि सर्वज्ञ ईश्वर कारण परक वाक्य भी उदाहरण रूप से देने चाहिए जो यह कहा गया है कि सत्व गुण के धर्म रूप ज्ञान से प्रधान सर्वज्ञ होगा यह कथन युक्त नहीं है क्योंकि प्रधान अवस्था में गुणों का साम्य होने से सत्वगुण का धर्म रूप ज्ञान होना हो ही नहीं सकता परंतु जो यह कहा गया कि सर्वज्ञान के शक्ति से प्रधान सर्वज्ञ होगा वह भी युक्त नहीं है क्योंकि गुणों के सामने होने पर भी यदि सत्वगुण के व्यापाश्रय ज्ञान शक्ति का आश्रयण कर प्रधान को सर्वज्ञ कहो तो रजो और तमो गुण व्यापाश्रय ज्ञान प्रतिबंधक शक्ति का आश्रयण कर प्रधान को अल्पज्ञ भी कहना होगा और साक्षी रहित तो सत्वगुण की वृत्ति का धातु से विधान नहीं किया जा सकता और चेतन प्रधान साक्षी नहीं है इस कारण प्रधान में सर्वज्ञत्व अनुपन्न है योग्य तो चेतन है अतः उसमें सत्वगुण के उत्कर्ष के कारण सर्वज्ञत्व युक्त है इसलिए इस स्थल में यह उदाहरण ठीक नहीं है जैसे अया पिंडादि में दगध्रुत्व अग्नि निमित अग्नि निमित्तक है वैसे ही प्रधान में एकितृत्व साक्षी निमित्तक है ऐसी यदि कल्पना करो तो प्रधान में एकित्व का जो निमित्त है वही सर्वज्ञ मुख्य ब्रह्म जगत का कारण है यह युक्त है और यह जो कहा गया है कि ब्रह्म में भी मुख्य सर्वज्ञत्व उपपन्न नहीं है क्योंकि ब्रह्म की नित्य ज्ञान क्रिया होने के कारण ज्ञान क्रिया के प्रति उसकी स्वतंत्रता असंभव है इस विषय में कहते हैं परंतु पहले तो आप यह बताइए कि नित्य ज्ञान क्रिया के होने पर सर्वज्ञता की हानि किस प्रकार होगी सब पदार्थों के प्रकाश करने की सामर्थ्य रखने वाला जिसका ज्ञान नित्य है वही और वह स्वयं असर्वज्ञ है यह कथन विरुद्ध है रिपीट सब पदार्थों के प्रकाश करने की सामर्थ्य करने वाला जिसका ज्ञान नित्य है और वह स्वयं असर्वज्ञ है यह कथन विरुद्ध है यदि ज्ञान को ही अनित्य माने तो कभी कभी जानता है और कभी नहीं जानता है इस प्रकार ब्रह्म भी होगा ज्ञान नित्य तो पक्ष में यह दोष नहीं है यदि कहो कि ज्ञान को नित्य मानने पर ज्ञान विषयक ब्रह्म में स्वातंत्र व्यपदेश अनुभवन्न है तो यह कथन युक्त नहीं है क्योंकि निरंतर स्थायी उष्णता और प्रकाश से युक्त सूर्य में भी जलाता है प्रकाश करता है इस प्रकार स्वतंत्र शब्द दे व्यवहार देखा जाता है यदि कहो कि सूर्य का दाह्य तथा प्रकाश पदार्थों के साथ संयोग होने पर जलाता है प्रकाश करता है ऐसा वे होता है तो यहाँ जगत की उत्पत्ति के पहले ब्रह्म के ज्ञान का कर्म के साथ संयोग संबंध ही नहीं है इससे यह दृष्टान्त विषम है यह कथन युक्त नहीं है क्योंकि कर्म के न होने पर अर्थात कर्म के अविवेक्षित होने पर भी सूर्य प्रकाश करता है जैसे सूर्य में कर्तृत्व व्यपदेश हो सकता है वैसे ही ज्ञान का कर्म न होने पर भी प्रदेक्षित इस प्रकार ब्रह्म में कर्तृत्व व्यपदेश हो सकता है इसलिए सूर्य के दृष्टांत से कोई वैषम्य नहीं है कर्म की अपेक्षा में तो ब्रह्म में ईक्षण कर्तृत्व प्रतिपादक श्रुतिया सुतरा उपन्न है यदि पूछो कि वह कर्म क्या है तो की उत्पत्ति के पहले ईश्वर के ज्ञान का विषय होता है हम कहते हैं जो सत्य और असत से विलक्षण अनिर्वचनीय है और है तो अव्याकृत परंतु व्याकृत अभिव्यक्त करने के लिए इष्ट है वह नाम रूप ही तो कर्म है योग शास्त्रवित भी यही कहते हैं कि जिस ईश्वर के प्रसाद से ही योगी पुरुष को भी जब भूत और भविष्य विषय प्रत्यक्ष ज्ञान होता है तो उस नित्य स्वयं सिद्धश्वर का जगत की उत्पत्ति स्थिति तथा संहार विषय ज्ञान नित्य हो इस विषय में तो फिर कहना ही क्या है जो यह कहा गया है कि उत्पत्ति के पहले शरीरादि के साथ संबंध के बिना ब्रह्म में ईक्षण कर्तृत्व अनुपन्न है इस आक्षेप का अवकाश नहीं है क्योंकि ब्रह्म का ज्ञान स्वरूप सूर्य प्रकाश के समान नृत्य है अतः उसे ज्ञान के लिए साधनों की अपेक्षा नहीं हो सकती और युक्त संसारी जीव को में भले शरीर आदि की अपेक्षा हो परंतु कारणों से रहित को होने में की अपेक्षा नहीं है क्योंकि न तस् उस परमात्मा के कार्य शरीर कर्ण नेत्रादि इंद्रिय नहीं है उसके समान और उससे अधिक कोई देखने में नहीं आता उस ईश्वर की माया रूप पराशक्ति स्वभाव से ही ज्ञान बल तथा भेद से विविध रूप से श्रुतिया में प्रतिपादित है तथा तो वह हाथ पैर से रहित होकर भी अति वेगवान और ग्रहण करने वाला है नेत्र रहित होकर भी देखता है श्रोत्र रहित होकर भी सुनता है वह संपूर्ण विद्य वर्ग को जानता है किंतु उसे जानने वाला कोई नहीं उसको प्रथम पुरुष पूर्ण और महान कहते हैं ये दो मंत्र ईश्वर को शरीरादि की अनपेक्षता और अनावरण ज्ञानता दिखलाते हैं परंतु तुम्हारे मत में तो ईश्वर से भिन्न ज्ञान प्रतिबंधक कारण वाला कोई संसारी है ही नहीं क्योंकि नान्यो उससे से अन्य दृष्टा नहीं है उससे अन्य विज्ञाता नहीं है ऐसे श्रुति भी है तो यह कैसे कहते हो कि जीवों को ज्ञानोत्पत्ति में शरीरादि की अपेक्षा है और ईश्वर को नहीं इस पर कहा जाता है यद्यपि यह सत्य है कि ईश्वर से अन्य संसारी नहीं है तो भी जैसे घट कमंडलु, गुफा आदि उपाधियों के साथ आकाश का संबंध है वैसे ही देहादि संघात रूप उपाधि के साथ ईश्वर का संबंध इष्ट ही है जैसे आकाश से अभिन्न होने पर भी उपाधि संबंध कृत घटाकाश कर्काकाश आदि शब्द व्यवहार और ज्ञान व्यवहार लोक में देखे गए है और उपाधि संबंध कृत शादी भेद रूप मिथ्या बुद्धि आकाश में देखी गई है वैसे यहां भी देहादि उपाधि के साथ संबंध के अविवेक से उत्पन्न हुई ईश्वर और के संघात से अतिरिक्त आत्मा का देहादि संघात रूप अनात्म पदार्थों में आत्मत्व का अभिनिवेश पूर्व पूर्व मिथ्या बुद्धि से ही देखा जाता है और इस प्रकार संसारित्व के सिद्ध होने पर संसारी में देहादि की अपेक्षा करने वाला एक युक्त है यह जो कहा गया है कि मृतिकादि के समान अनेकात्मा होने से प्रधान जगत का कारण हो सकता है परंतु तो अकेला ब्रह्म नहीं वह तो प्रधान प्रतिपादित प्रति नहीं है इससे ही निराकृत हो गया जिस प्रकार युक्ति से ब्रह्म ही जगत का कारण हो सकता है प्रधान आदि नहीं यह सब निलवादस्य इत्यादि सूत्रों द्वारा विस्तार पूर्वक कहेंगे इस पर पूर्व पक्षी कहता है जो यह कहा गया है कि कारण में इक्त्व एक्ष्ट, का श्रवण होने से अचेतन प्रधान जगत का कारण नहीं है वह अन्य प्रकार से भी उत्पन्न होता है क्योंकि अचेतन में भी ग्रौन वृत्ति से चेतन का सा व्यवहार देखा जाता है जैसे नदी का तट नीचे से मिट्टी के बह जाने के कारण टूटकर जल्दी गिरता देखकर कोई कहे तट गिरना चाहता है तो यहाँ अचेतन तट में जैसे चेतन का सा व्यवहार देखने में आता है वैसे ही सृष्टि समीप होने पर अचेतन प्रधान में भी उसने जाऊंगा इस प्रकार का एक अनंतर नियम से वैसे ही प्रवृत्त होता है वैसे ही प्रधान भी मद आदि के कारण से नियमत प्रवृत्त परिणत होता है इसलिए उसमें चेतन का उपचार किया जाता है परंतु प्रधान में मुख्य एक त्याग कर गौण की कल्पना क्यों क्यों की जाती है यदि कहो कि तेजो उस तेज ने ईक्षण किया ता आप उस जल ने ईक्षण किया इस प्रकार जैसे अचेतन तेज और जल में चेतन के समान उपचार देखने में आता है अतः सत्कर्तृक ईक्षण भी औपचारिक है ऐसा ज्ञात होता है क्योंकि उपचार प्रचुर प्रकरण में उसका कथन है अर्थात जिस प्रकरण में बहुत स्थलों में गौण अर्थ माना जाता है उसी प्रकरण में पठित होने से इसमें भी गौण इक्षण होना चाहिए इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर इस सूत्र का आरंभ किया जाता है गौण्चिन्नात्मशब्दात गौण चेत न आत्मशब्दा सूत्राथ गौण प्रधान में तब्दौ चेन्न यदि ऐसा कहो तो यह युक्त नहीं है आत्मशब्दा क्योंकि श्रुति जगत कारण में आत्मशब्द का प्रयोग किया गया है इसलिए चेतन ही जगत का कारण है जो यह कहा गया है कि और चेतन प्रधान सत है, कि प्रधान शब्दवाच्य उसमें जल और तेज के समान ईक्ष धातु का प्रयोग औपचारिक है वह ठीक नहीं है क्योंकि श्रुति में आत्म शब्द है जैसे सदैव सौम्य हे सौम्य आरंभ में या केवल सत ही था ऐसा आरंभ कर उसने किया उसने तेज उत्पन्न किया इस प्रकार तेज जल और अन्न की सृष्टि कहकर उस प्रकृति सत नाम वाले देवता ने ईक्षण किया कि अब मैं इस जीवात्मा रूप से इन तीनों देवताओं में अनुप्रवेश कर नाम और रूप की अभिव्यक्ति करू ऐसे कहा है यदि इस इस का व्यक्ति से से माना जाए तो प्रकृत होने से सेयम देवता श्रुति में उसी परामर्श होगा ऐसा माने तो सेयम देवता अनेन जीवनात्मना वह देवता जीव का आत्म शब्द से अभिधान नहीं करेगा क्योंकि जीव चेतन शरीर का स्वामी और प्राणों का धारण करने वाला है यह अर्थ लोक प्रसिद्ध और व्युत्पत्ति के अनुसार है वह चेतन जीव अचेतन प्रधान का आत्मा किस प्रकार होगा आत्मा का अर्थ स्वरूप है अतः सुतरा चेतन जीव अचेतन प्रधान का स्वरूप नहीं हो सकता यदि चेतन ब्रह्म मुख्य इक्षिता ग्रहण किया जाए तो वहां उस पर देवता का जीव विषयक शब्द का, का प्रयोग युक्त है इसी प्रकार स यह एशो जो यह सद्रूप है वह अति सूक्ष्म है तद्रूप ही यह सब है वह सत्य है वह आत्मा है और हे श्वेतकेतु, वह तू है इस श्रुति में वह आत्मा है इस प्रकृत सत्सजक अति सूक्ष्म आत्मा का आत्मशब्द से उपदेश कर तत्व तो, श्वेत हे श्वेतकेतु, वह तू है इस प्रकार श्रुति चेतन श्वेत को आत्म शब्द से उपदेश करती है जल और तेज में विषयता होने से अचेतनत्व है नाम रूप की सृष्टि आदि करने में जल और तेज का प्रयोज्य रूप से निर्देश है आत्मशब्द के समान उन जल और तेज का मुख्य इक्ष मानने में कोई कारण नहीं है जल और तेज का इक्षित्र तो नदी तट के गिरने की इच्छा के समान गौण होना युक्त है दोनों का इक्षित्र भी लक्षिणावृत्ति से सदरूप अधिष्ठान अपेक्षा से ही है और यह कहा गया है कि आत्मा शब्द के प्रयोग के कारण सत का ईश्वरत्व गण नहीं है यदि कहो कि जैसे राजा के सब प्रयोजन सिद्ध करने वाले सेवक में मद्रसेन मेरा आत्मा है मद्रसेन मेरा आत्मा है इस प्रकार आत्म शब्द का प्रयोग होता है वैसे औचेतन प्रधान में भी शब्द का प्रयोग होता है क्योंकि वह आत्मा के सब प्रयोजन सिद्ध करता है जैसे संधि मेल विग्रह युद्ध आदि कार्य में नियुक्त सेवक राजा का उपकार करता है वैसे ही पुरुष आत्मा के लिए भोग और मोक्ष का संपादन करता हुआ प्रधान भी आत्मा का उपकार करता है अथवा <स्थ> जैसे एक ही ज्योति शब्द यज्ञ और अग्नि में प्रयुक्त होता है वैसे एक ही आत्मशब्द चेतन और अचेतन में प्रयुक्त तो होगा क्योंकि भूतात्मा इंद्रियात्मा ऐसे प्रयोग देखने में आते हैं तो केवल आत्मशब्द के प्रयोग से मुख्य है यह कैसे माना जाए इसका उत्तर कहते हैं सूत्र सात्वा तनिष्ठ से मोक्षोपदेश तिष्ठ से सूत्रार्थ तो निष्ठस्य सत निष्ठा रखने वाले चेतन पुरुष के लिए ही संपत्ति श्रुति ने उपदेशात मोक्ष का उपदेश किया है प्रधान आत्मा शब्द का आलंबन नहीं हो सकता क्योंकि स आत्मा वह आत्मा है इस प्रकार प्रकृत सूक्ष्म सत्य को लेकर तत्वसी श्वेत केतु तो मोक्ष प्राप्त कराने योग्य चेतन श्वेत केतु को है इस प्रकार उपदेश कर आचार्यवान आचार्यवान पुरुष ही ब्रह्म को जानता है उस के होने में उतना ही है, जब तक प्राप्त हो जाता है ऐसा मोक्ष का उपदेश किया है यदि अचेतन प्रधान ही सत शब्द वाच्य हो तो शास्त्र चेतन मोक्ष को तदसी वह तू है अर्थात तू अचेतन है यदि ऐसा ग्रहण करावे, तो इस इस इस प्रकार वादी शास्त्र शास्त्र शास्त्र के, के लिए होगा। इससे शास्त्र हो जाएगा, परन्तु इस तरह इस शास्त्र में की कल्पना युक्त नहीं है यदि प्रमाणभूत शास्त्र अज्ञ मुतन अनात्म पदार्थ को आत्मा है ऐसा उपदेश करे तो अंध गोलांगुल से शास्त्र में श्रद्धा रखने वाला यह पुरुष इस उपदेश से अनात्म पदार्थों में कोई आत्मदृष्टि का कभी त्याग नहीं करेगा और अनात्म पदार्थों से भिन्न शास्त्रसिद्ध आत्मा को भी प्राप्त नहीं करेगा इस तरह से वह पुरुष अपने परम पुरुष पुरुषार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा और अनर्थ को प्राप्त होगा इस कारण स्वर्ग आदि की कामना करने वाले पुरुष को जैसे अग्निहोत्रा आदि उपयुक्त साधनों का शास्त्र उपदेश करता है वैसे मुख्य के लिए भी स्व आत्मा तत्व इस प्रकार यथार्थ आत्मा का ही शास्त्र उपदेश करता है यह युक्त है, ऐसा होने से हुए फरसे के पकड़ने से चोरी से चोरी मुक्त पुरुष की तरह में निष्ठा रखने वाले के लिए शास्त्र का मोक्ष उपदेश भी उपपन्न है अन्यथा सदात्म तत्वोपदेश को गौण माने तो अहम उक्तम मैं प्राण हूं ऐसा जाने इसके समान यह केवल और अनित्य फल वाला होगा और उससे मोक्ष उपन्न नहीं होगा इसलिए परम सूक्ष्म आत्म मेरा आत्मा है यहाँ तो सेवक के लिए आत्मशब्दक गौण है यह युक्त है क्योंकि यह स्वामी और सेवका का भेद प्रत्यक्ष है और यदि कहीं पर गौण शब्द देखा गया हो तो इतने मात्र से शब्द के प्रामाणिक अर्थ में भी गौणत्व की कल्पना युक्त नहीं है क्योंकि इस तरह से तो सर्वत्र शब्दार्थ के संबंध में अविश्वास प्रसंग होगा जो यह कहा गया है कि जैसे ज्योति शब्द याग और अग्नि में साधारण है वैसे ही आत्म शब्द भी चेतन और अचेतन में साधारण है वह युक्त नहीं है क्योंकि एक शब्द के अनेक अर्थ मानना अनुचित है इससे चेतन विषयक ही आत्मशब्द मुख्य है और जो भूतादि में भूतात्मा इंद्रियात्मा इस प्रकार आत्मशब्द का प्रयोग होता है वह तो चेतनत्व के उपचार से होता है यदि आत्मशब्द चेतन और अचेतन में साधारण माने तो प्रकरण अथवा उपपद किसी एक निश्चाय के बिना दोनों में से किसी किस अर्थ में आत्मशब्द प्रयुक्त है इसका निश्चय नहीं हो सकता और यहाँ अचेतन का निश्चायक कोई हेतु नहीं है प्रत्युत यहाँ प्रकृत ईक्षण कर्तु सतकेट संट चेतन श्वेत केतु पठित है अचेतन पदार्थ चेतन श्वेतकेतु का आत्मा स्वरूप नहीं हो सकता ऐसा हम कह चुके हैं इसलिए ऐसा निश्चय किया जाता है कि यहाँ आत्मा शब्द चेतन विषय ही है ज्योति शब्द शब्द भी लौकिक प्रयोग से प्रसिद्ध अग्नि में ही मुख्य है अर्थवाद से कल्पित अग्नि त्मशब्दात इस पूर्व सूत्र में ही आत्मशब्द का गौणत्व साधारणत्व विषयक सब शंकाओं का निराकरण कर व्याख्यान किया गया है इसलिए यह सूत्र प्रधान कारणवाद के निराकरणार्थ स्वतंत्र ही हेतु है ऐसा व्याख्यान करना चाहिए इससे प्रधान अचेतन प्रधानवाच्य नहीं है प्रधान सत शब्द का वाच्यर्थ क्यों नहीं है सूत्र आठवा हेयत्वना चेयत्व प्रधान में निष्ठा रखने वाला न हो जाए इससे निषेध वचन भी नहीं कहा गया है अतः स्थूलुंधति न्याय से भी प्रधान सत शब्दवाच्य नहीं है तो शब्द विरोध संग्रहार्थ है यदि अनात्मा प्रधान ही सत शब्दवाच्य हो तो इस श्रुति में भी वह उपदिष्ट होता तब उस उपदेश को सुनकर होने से वह श्वेतकेतु अनात्म अनात्मनिष्ठ न हो जाए इसलिए मुख्य आत्मा के उपदेश को इच्छा करने वाले आचार्य को अनात्मा की हैयता कहनी चाहिए जैसे अरुंधति तारा को दिखलाने की इच्छा करने वाला उसके समीपस्थ किसी एक अमुख्य स्थूल तारा को यह अरुंधति है पहले ऐसा ग्रहण कराकर पश्चात उसका निषेध कर मुख्य अरुंधति को ही दिखलाता है वैसे ही यह प्रधान आत्मा नहीं है ऐसा कहना चाहिए परंतु उसने ऐसा कहा नहीं केवल सद्रुप आत्मा की ज्ञान कराने में ही छाद के छठे अध्याय की समाप्ति देखी जाती है जो शब्द प्रतिज्ञा में विरोध का संग्रह दिखलाने के लिए है यदि प्रधान को हेय भी कहा होता तो भी प्रतिज्ञा का विरोध प्रसक्त होता क्योंकि कारण के विज्ञान से ही सबका ज्ञान होता है ऐसी प्रतिज्ञा की गई है कारण की उत, उत हे क्या तुमने आचार्य से आदेश पूछा है जिससे अश्रुत श्रुत हो जाता है अमत मत हो जाता है और अभिज्ञात विशेष रूप से ज्ञात हो जाता है यह सुनकर श्वेत के तु बीच में पूछा कथम हे भगवान वह आदेश कैसा होता है उद्दालक हे सौम्य जिस प्रकार घटादी के कारण भूत एक ही मृत मुर्त, पिंड के स्वरूप से ज्ञान से सारे मृणमय पदार्थों का ज्ञान हो जाता है विकार केवल वाणी के, के आश्रय भूत नाम मात्र है सत्य तो केवल मृत्यिका ही है एवं सौम्य हे सौम्य इसका आदेश भी है इस प्रकार वाक्य के उपक्रम में श्रुति है संपूर्ण भोग्य पदार्थों के कारण भूत सत शब्द वाच्य प्रधान का हैयत्व अथवा अवेयत्व से ज्ञान होने पर भी वर्ग का ज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि वर्ग प्रधान का विकार नहीं है इसलिए प्रधान सत शब्द वाच्य नहीं है प्रधान सत शब्द वाच्य क्यों नहीं है सूत्र नौवा स्वाप्य सूत्रार्थ श्रुति कहती है कि सुषुप्ति में जीव सत शब्द वाच्य ब्रह्म में ही लीन होता है अथ शब्द वाच्य चेतन ब्रह्म है और चेतन प्रधान नहीं उसी कारण को प्रस्तुत कर श्रुति कहती है यत पुरुषः जिस सुषुप्ति अवस्था में यह पुरुष स्वीति सोता है ऐसा कहा जाता है उस समय हे सौम्य उभ सद्रूप के साथ एक रूप हुआ रहता है अर्थात वह अपने स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता है इसी से उसे उस अवस्था में स्वपीति ऐसा कहते हैं क्योंकि वह अपने में ही लीन होता है यह श्रुति भी पुरुष के स्वीति होता है इस लोक प्रसिद्ध नाम का निव निर्वचना करती है श्रुति में स्व शब्द से आत्मा कहा जाता है जो प्रकृत और सत शब्द वाच्य है उसमें जीव अपित होता है अर्थात लीन होता है ऐसा अर्थ है अपी पूर्वक इन गत्यर्थक धातु का लय अर्थ व्याकरण में प्रसिद्ध है क्योंकि प्रभाव और और अप्य दोनों शब्द उत्पत्ति अर्थ में हुए देखने में प्रयुक्त देखने आते हैं प्रचार इंद्रियों द्वारा का परिणाम वृत्तिरूप उपाधि विशेष के संबंध से विषय को ग्रहण करता हुआ उनके साथ ऐक्य की भ्रांति को प्राप्त हुआ विश्वस्यक जीव जागृता है जागृत अवस्था में अनुभूत विषयों की वासना से युक्त होकर स्वप्नों को देखता हुआ मन शब्द से वाच्य होता है दोनों उपाधियों के लय होने पर सुषुक्ति अवस्था में उपाधिजन्य विशेष के अभाव से वह स्व स्वरूप में विधीन सा होता है अतः अपने को ही प्राप्त हो जाता है ऐसा कहा जाता है स्वा ऐसा वह यह आत्मा हृदय में हृदय अयम हृदय यह हृदय है यही इसका निरुप्त व्यत्पत्ति है इसी से यह आत्मा हृदय कहलाता है इस प्रकार हृदय शब्द का निर्मचन जैसे श्रुति से दिखलाया गया है तथा आप एव, तेज उस उस समय जलही उस के द्वारा भुक्त अन्न को भूत कर ले जाता है अर्थात रसादी रूप में परिणत कर देता है उसके पिए हुए जल को तेज ही ले जाता है अर्थात तेज जलक का शोषण कर उसे रक्त और प्राण रूप में परिणत कर देता है इस प्रकार जैसे अशनया और उदल शब्दों की प्रवृत्ति का मूल श्रुति दिखलाती है वैसे ही सत शब्द वाच में स्वीती शब्द के निर्वचन से दिखलाती है और इस प्रकार चेतना आत्मा अचेतना प्रधान को अभेद रूप से प्राप्त नहीं होता नहीं होगा यदि आत्मीय होने के कारण प्रधान को ही स्वशब्द से कहा जाए तो भी चेतन अचेतन में लीन होता है यह कथन विरद्ध ही होगा आत्मा के साथ को प्राप्त हुआ यह पुरुष न न किसी किसी को को और को ही जानता है यह दूसरे श्रुति भी सुषुप्ति अवस्था में चेतन जीव का लय दिखलाती हैं अतः तो जिसमें सभी चेतनों का लय होता है वही चेतन सत शब्द वाच्य और जगत का कारण प्रधान नहीं रिपीट अतः जिसमें सभी चेतनों का लय होता है वही चेतन सत शब्द वाच्य और जगत का कारण है प्रधान नहीं जगत का कारण प्रधान नहीं है और किस कारण से प्रधान जगत का कारण नहीं है सूत्र दसवा गति सामान्य सूत्रार्थ सभी वेदांतों में कारण ज्ञान समान है अतः चेतन ही जगत का कारण है प्रधान नहीं कई अचेतन तो प्रधान और कई अन्य परमाणु आदि ही जगत का कारण होता तो कदाचित प्रधान कारणवाद के अनुरोध से प्रधान के विषय में ई क्षति आदि श्रुतियों की कल्पना की जा सकती परंतु ऐसा नहीं है क्योंकि सभी वेदांतों में कारण ज्ञान समान ही है यथा जैसे प्रज्वलित अग्नि से निकलती हुई सभी दिशाओं में फैलती है वैसे ही इस आत्मा से सभी प्राण इंद्रिया यथा स्थान गोलक में प्रादुर्भूत होते हैं प्राणों से तदुपकार सूर्य आदि देवता प्रकट होते हैं तदनंतर देवों से लोक इंद्रियों के रूप आदि विषय उत्पन्न होते हैं और इस आत्मा आत्मा आत्मा से आत्मा से से आकाश उत्पन्न उत्पन्न उत्पन्न हुआ हुआ यह सारा प्राण होता है इस प्रकार सभी वेदांत आत्मा कारण है यह दिखलाते हैं आत्मा शब्द चेतनवाचक है यह हम कह चुके हैं जैसे चक्षु आदि इंद्रियों में रूप आदि विषय ज्ञान समान है वैसे ही वेदांत वाक्यों का चेतन कारणत्व में जो समान ज्ञान है यही प्रामाण्य होने में महान कारण है इस कारण वेदांत वाक्यों से चेतन कारणत्व अवगति समान होने के कारण सर्वज्ञ ब्रह्म जगत का कारण है और किस कारण सर्वज्ञ ब्रह्म जगत का कारण है सूत्र ग्यारहव श्रुतत्वाचतत्व सूत्रार्थ और स्व कारणम इस प्रकार श्रुति में स्व शब्द से ब्रह्म ही जगत का कारण कहा गया है अतः ब्रह्म ही जगत का कारण है सर्वज्ञ ब्रह्म जगत का कारण है ऐसा स्व शब्द ईश्वरवाचक शब्द से ही ज्योति कहती है क्योंकि श्वेता श्वेतरो के मंत्रोपनिषद में सर्वज्ञ ईश्वर को प्रस्तुत कर स कारण वह सर्वज्ञ परमेश्वर सभी का कारण है और इंद्रियाधिष्ठाता जीव का स्वामी है उसका न कोई उत्पत्ति करता है और न कोई स्वामी है ऐसा कहा गया है इसलिए यह सिद्ध हुआ कि सर्वज्ञ ब्रह्म ही जगत का कारण है और अचेतना प्रधान अथवा अन्य कोई नहीं मयाधिकरणम सूत्र 12 से 19 तक प्रस्तावना लेकर श्रुतवाच्य पर्यंत सूत्रों से जो वेदांत वाक्य उदाहरित किए गए हैं वे सर्वज्ञ ईश्वर जगत के जन्म स्थिति और लय का कारण है इसी अर्थ के प्रतिपादक है यह बात युक, युक्ति पूर्वक कही गई है सभी वेदांत वाक्यों में कारण विशेष अवगति समान है इस कथन से सारे वेदांत वाक्य चेतनवादी है ऐसा व्याख्यान किया गया है <coughs> तो अग्रिम ग्रंथ का आरम्भ क्यों किया जाता है इस पर कहते हैं नाम रूपात्मक विकार विशेष उपाधि से युक्त होकर उससे विपरीत सभी उपाधियों से रहित इस प्रकार ब्रह्म के दो रूप अवगत होते हैं जैसे कि यही यहाँ अविद्यावस्था में द्वैत्साह होता है वही अन्य को देखता है किन्तु जहां विद्यावस्था में उस विद्वान के लिए सब आत्मा ही हो गया तो उस समय किस कारण से किस विषय को कौन देखे और यत्र युमार यदि व्यापक आनंद स्वरूप आत्मा में स्थित हुआ विद्वान अपने से भिन्न कुछ और नहीं देखता कुछ और नहीं सुनता कुछ और नहीं जानता वह घूमा व्यापक ब्रह्म है और जहाँ अपने से भिन्न कुछ और देखता है कुछ और सुनता है कुछ और जानता है वह अल्प परिचिन्न है जो भूमा है वही अमृत है और जो अल्प है वह मृत्य मरणशील है सर्वाणि जो परमेश्वर सब देव मनुष्यदि शरीरों को उत्पन्न कर यह देव है यह मनुष्य है इत्यादि नाम रख कर उन नामों से स्वयं व्यवहार करता है निष्कलम कला रहित अवयरहित निष्क्रिय शांत राग आदि दोष रहित निर्लिप पापादि रहित अमृतत्व उत्कृष्ट सेतु और जिसका ईंधन जल चुका है उस धूम रहित अग्नि के समान देवकी शरण लेता हूँ यह नहीं यह नहीं ऐसा जो है और न सूक्ष्म है न्यून अल्प स्थान है और दूसरा संपूर्ण स्थान है अर्थात सौपाधिक सगुण ब्रह्म अल्प और उपाधि रहित निर्गुण ब्रह्म पूर्ण व्यापक है ऐसे सहस्त्र वाक्य विद्या और अविद्या के विषय भेद से ब्रह्म के दो रूप दिखलाते हैं उसमें अविद्यावस्था में उपास्य उपासक आदि लक्षण सभी व्यवहार में होते हैं है, है, और कई एक कर्म समृद्धि के लिए है गुण विशेष से तथा उपाधि भेद से उनका परस्पर भेद है यद्यपि उन उन गुण विशेषो से विशिष्ट एक ही ईश्वर परमात्मा परमात्मा उपास्य है तथापि जिस गुण की उपासना होती है तदनुसार भिन्न भिन्न पल होते हैं क्योंकि तम तथा उसकी जिस जिस रूप से उपासना करता है वैसे ही रूप को प्राप्त होता है और यथा यथाकथ इस लोक में पुरुष जैसे निश्चय वाला होता है वैसे ही यहाँ से मरकर जाने पर होने जाने पर होता है इस प्रकार की श्रुति और यमयम यम हे कुंती मनुष्य जिस जिस, जिस भाव का स्मरण करता है मनुष्य जिस जिस भी भाव का स्मरण करता हुआ, अंतकाल में शरीर छोड़ता है वह वह उस उस उस भाव भाव की भावना वाला पुरुष उस उस भाव को ही प्राप्त होता है ऐसी स्मृति है यद्यपि एक ही आत्मा जड़ और चेतन सभी भूतों में गुण छिपा हुआ है तथा चित्तरूपी उपाधि विशेष के तारतम्य से उत्तरो उत्तर, अभिव्यक्त कूटस्थ नित्य एक आत्मा का ऐश्वर्य शक्ति विशेष से तारतम्य तस्य उस उपत रूप पुरुष के शरीर में वर्तमान चित्रत्मा को जो पुरुष अतिशय जानता है उपासना करता है इस श्रुति में सुना जाता है और इसलिए हे अर्जुन जो जो ऐश्वर्य शैली कांति युक्त एवं उत्कृष्ट वस्तु है उस उसको तुम मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुई जान इस प्रकार स्मृति में भी है जहाँ जहाँ विभूति आदि का अतिशय है वह वह ईश्वर है इस प्रकार उसका रूप से किया जाता है। इस प्रकार इत्यादि सूत्रों में भी समझना चाहिए इस प्रकार विदेह मुक्ति का कारण आत्मज्ञान में उपाधि विशेष द्वारा उपदिश्यमान होने पर भी और उपाधि संबंध विशेष विवक्षित न होने से पर विषयक है अथवा अपर विषय है ऐसा संदेह होता है अतः तात्पर्य का पर्यावलोचन उसका निर्णय करना चाहिए जैसे कि यही आनंदमय अभ्यासात सूत्र में या है इस प्रकार एक ही ब्रह्म उपाधि संबंध की अपेक्षा उपास्य रूप से और उपाधि संबंध रहित ने रूप से वेदांत वाक्य में उपविष्ट है यह दिखलाने के लिए अग्रिम ग्रंथ का आरंभ किया जाता है गति सामान्या वेदांत वाक्यों से ब्रह्म कारण विषय ज्ञान समान होने से अवचेतन कारण का जो निराकरण कहा गया है उसका भी ब्रह्म विषयक अन्य वाक्यों का व्याख्यान करने की इच्छा वाले सूत्रकार ब्रह्म से भिन्न कारण के निषेध से विस्तार करेंगे सूत्र आनंदमय सूत्र आनंदमय अन्य आत्मा आनंदमय इस श्रुति में आनंदमय परमात्मा ही है जीव नहीं अभ्यास क्योंकि आनंद शब्द का ब्रह्म के लिए अनेक बार अभ्यास देखा गया है थ तैरियक उपनिषद में क्रमश अन्नमय प्राणमय मनोमय और विज्ञानमय का आत्म रूप से उपक्रम कर तस्मा उस विज्ञानमय से भिन्न उसके अंतर आत्मा आनंदमय है ऐसा श्रुति कहती है इससे संदेह होता है कि क्या यहां आनंदमय शब्द से परब्रह्म ही कहा जाता है जो सत्यम ज्ञानमनतम ब्रह्म इस प्रकार प्रकृत है अथवा अन्नमय आदि के समान ब्रह्म से भिन्न पदार्थ तब क्या प्राप्त होता है पूर्व आनंदमय ब्रह्म से भिन्न पदार्थ आत्मा आत्मा होना चाहिए क्योंकि आदि के प्रवाह परंपरा में पठित है परंतु होने से आनंदमय मुख्य आत्मा ही होना चाहिए ऐसा नहीं हो सकता कारण कि उसमें प्रिय आदि अवयवों का योग तथा शारीरिक का श्रवण है आनंदमय यदि मुख्य आत्मा होता तो उससे प्रियादि का संबंध न होता परंतु यहाँ तो तिय ही शुर है इत्यादि श्रुति है और तस् यह जो आनंदमय है यही उस पूर्व का शारीरिक आत्मा है यह शारी की श्रुति है उस पूर्व विज्ञानमय का यही शारीरिक आत्मा है जो यह आनंदमय है ऐसा है स्व-शरीर होने पर प्रिय और अप्रिय के संबंध का निवारण नहीं किया जा सकता इसलिए आनंदमय संसारित जीवात्मा है इस प्रकार प्राप्त होने पर उसके निराकरणार्थ आनंदमयो यह सूत्र कहा जाता है परमात्मा ही आनंदमय हो सकता है क्योंकि उसमें उसका अभ्यास है परमात्मा में ही आनंद शब्द का बार बार अभ्यास है आनंदमय को प्रस्तुत कर रसो निश्चय वह आनंद है इस प्रकार उसी का रसत्व कहकर रसम ही एवयम यह पुरुष रस को प्राप्त कर ही आनंद युक्त होता है तो यदि आकाश, में तो यह आनंद रूप आत्मा न होता तो कौन व्यक्ति अपान व्यापार निश्वास करता और कौन प्राण व्यापार उच्छ्वास करता अतः तो यह आत्मा ही सबको आनंदित करता है यह आनंद का विचार होता है एतम विद्वान उस आनंद में आत्मा को प्राप्त होता है आनंदम ब्रह्मणों ब्रह्म के आनंद को जानने वाला किसी से भयभीत नहीं होता आनंदो आनंद ब्रह्म है ऐसा भ्रगु जाना ऐसा श्रुति कहती है विज्ञान में विज्ञान आनंद ब्रह्म है इस प्रकार अन्य श्रुति में भी ब्रह्म में ही आनंद शब्द देखा गया है इस तरह आनंद शब्द का ब्रह्म में बहुत बार अभ्यास होने से आनंदमय आत्मा ब्रह्म है ऐसा ज्ञात होता है जो यह कहा गया है कि अन्नमय आदि आत्मा के प्रवाह में पतित होने से आनंदमय भी अमुख्य आत्मा है यह दोष नहीं है क्योंकि आनंदमय सबके आंतर है मुख्य आत्मा का ही उपदेश करने की इच्छा वाले शास्त्रों ने लोकबुद्धि का अनुसरण कर अत्यंत मूढ़ पुरुषों में आत्म से प्रसिद्ध अनात्मा अन्यमय शरीर का अनुवाद कर साचे में हुए सावीभूत तांबे आदि की प्रतिमा के समान उसके अभ्यंतर उसके अभ्यंतर इस प्रकार पूर्व पूर्व के समान उत्तर उत्तर अनात्मा का आत्म से ग्रहण कराके के अनंतर ज्ञान सौकर्य की अपेक्षा सबके अंतर मुख्य आनंद में आत्मा का उपदेश किया है यह सर्वथा युक्त है जैसे अरंधति दृष्टान्त में बहुत तारों, नक्षत्रों को अरंधति रूप से दिखलाए जाने पर आनंदमय सबके अंतर होने के कारण मुख्य आत्मा ही है कि यह जो कहते हैं कि मुख्य आत्मा के प्रयादि में शिस्वादि की कल्पना अयुक्त है तो यह दोष नहीं है क्योंकि आनंदमय से पूर्व एवं मनोमय के पश्चात विज्ञानमय उपाधि से वह कल्पना उत्पन्न हुई है स्वाभाविक नहीं है आनंदमय का शारीरत्व भी अन्नमय आदि शरीर परंपरा से दिखलाया गया है संसारी के समान साक्षात शारीरत्व नहीं है अतः आनंदमय परमात्मा ही है सूत्र तेरह विकार शब्दान्नेति चैन प्राचुरिया विकारशब्दा नाचुर्यात सूत्र विकार शब्द मयट प्रत्यय विकाराथ का वाचक है अतः न ब्रह्म आनंद में शब्द का अर्थ नहीं है ये चेन्न ऐसा यदि कहो तो यह ठीक नहीं है प्राचुरिया कारण की प्राचुर्याथ में मयट प्रत्यय का विधान है अतः आनंदमय परमात्मा ही है यहाँ पूर्व कहता है कि आनंदमय परमात्मा नहीं हो सकता क्योंकि यह विकारवाचक मयट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है इसलिए प्रकृति वचन आनंद से भिन्न यह शब्द विकारवाचक जाना गया है कारण कि आनंदमय इसमें मयट विकार्थक है अतः तो अन्नमयादि शब्द के समान आनंदमय शब्द भी विकार्थक ही है ऐसा यदि कहो तो यह ठीक नहीं है क्योंकि प्राचुर्यार्थ में भी मयट का प्रयोग होता है से प्रस्तुत जो प्रकृत शब्दवाचक शब्द प्रत्यय होता है, इस सूत्र से अर्थ में भी मयट प्रत्यय होता है जैसे अन्न प्रचुर याग यज्ञ कहलाता है, वैसे ही आनंद प्रचुर होने से ब्रह्म आनंद में कहा जाता है मनुष्य से लेकर उत्तरोत्तर स्थान में सौ सो सौ गुना आनंद है यह कहकर ब्रह्मानंद निरतिशय है ऐसा निश्चय होने से ब्रह्म आनंद प्रचुर है इस कारण प्राचुर्य अर्थ में मयट प्रत्यय है सूत्र चहुदेतुपदेशा सूत्रार्थ एश वानंदयाति इस श्रुति में सब जीवों के आनंद के प्रति ब्रह्म ही कारण कहा गया है अतः तो आनंदमय परमात्मा ही है और इस कारण भी मयट प्रचुर अर्थ में है क्योंकि याति निश्चय वही आनंद देता है यह श्रुति ब्रह्म को आनंद का हेतु कहती है आनंदयति याति अर्थात आनंद यति देता है ऐसा अर्थ है जो अन्यों को आनंद देता है वह प्रचुर आनंद है या प्रसिद्ध है जैसे लोक में जो अन्य निर्धन पुरुषों को धनी बनाता है वह प्रचुर धन युक्त है ऐसा ज्ञान ज्ञात होता है इस कारण प्राचुरर्थ में भी मयट का प्रयोग संभव है अतः आनंद में परमात्मा ही है सूत्र वर्णिकमेव च गीयते धवान्वर्णिक च गीयते मंत्रवर्णिक गीये वर्णिकमेव च सत्यम ज्ञाव ब्रह्म इस मंत्र में निर्धारित ब्रह्मक आनंदमय आत्मानंदम इस ब्राह्मणवाक्य में है क्योंकि वही प्रकृत है अथ आनंदमय परमात्मा ही है और इस कारण भी में परमात्मा ही है क्योंकि ब्रह्म विदा ब्रह्मविद पर ब्रह्म को प्राप्त होता है ऐसा आरंभ कर सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म इस मंत्र में सत्य ज्ञान और अनंत रूप विशेषणों से जो प्रकृत ब्रह्म निर्धारित है जिससे आकाशादि क्रम से स्थावर और जंगम भूत उत्पन्न हुए हैं, तथा जो भूत को उत्पन्न कर उनमें प्रवेश कर बुद्धि रूप में अवस्थित और सबके अंतर है और जिसके ज्ञान के लिए दूसरा अंतरात्मा है दूसरा अंतरात्मा है ऐसा वर्णन किया है पूर्व मंत्र में वर्णित वह ब्रह्म ही यहाँ अन्यातर आत्मानंदमय यहा, इस श्रुति में कहा गया है मंत्र और और ब्राह्मण का एक होना युक्त है, है। क्योंकि उनमें विरोध नहीं अन्यथा दोनों को को न माने तो अप्रकृत प्रक्रिया की कल्पना, अर्थ छोड़कर अप्रकृत अर्थ की कल्पना प्रसत होगी जैसे अन्नमयादि से अन्य आत्मा का अभिधान है वैसे आनंदमय से अन्य आत्मा अभिधान नहीं किया गया है यह जो भ्रभु को वर्णन द्वारा प्राप्त विद्या है वह भी आनंदमय में पर्यवसित है, है। अतः आनंदमय परमात्मा ही है सूत्र सोलह नेतरोनुपत्ते न इतर अनुपत्ते सूत्राथ तो इतर जीव न आनंदमय नहीं है अनुपत्ति है क्योंकि सो कामयत तो इस प्रकार सृष्टि से पहले श्रूयमाण कामय आदि धर्मों की उसमें उपपत्ति नहीं है अतः तो आनंदमय परमात्मा ही है और इस कारण भी आनंदमय परमात्मा ही है इतर नहीं इतर अर्थात ईश्वर से अन्य संसारी जीव ऐसा अर्थ है आनंदमय शब्द से जीव का अभिधान नहीं है क्योंकि उसमें आनंदमयत्व की उत्पत्ति नहीं है आनंदमय को प्रस्तुत कर सो अकायत सो अकामयत उसने कामना की कि मैं बहुत हो जाऊं, उत्पन्न हो उसने तप किया उसने तप कर यह जो कुछ है वह सब उत्पन्न किया ऐसी श्रुति है ऐसी श्रुति में प्रतिपादित शरीर आदि की उत्पत्ति के पहले कामना सृज्यमान विकारों का सृष्टा से अभेद एवं सब विकारों की सृष्टि यह सब परमात्मा से अन्य में उपन्न नहीं होता सूत्र भेद सत्र और रस ही एवं लानी भवती यह श्रुति जीव और आनंदमय का भेद से व्यपदेश करती है अतः आनंदमय परमात्मा ही है भाष्यर्थ इस कारण भी आनंदमय संसारी नहीं है क्योंकि आनंदमय के प्रकरण में रसोवयी निश्चय वह रस है इसको पाकर ही यह जीव आनंदी होता है यह श्रुति जीव और आनंदमय का भेद से प्रदेश करती है जब लब्धवा ही लब्धव्य नहीं होता तब आत्मा अन्वेष्टव्य आत्मा की खोज करनी चाहिए आत्मा लाभ आत्मा लाभ से बढ़कर कुछ नहीं है यह श्रुति और स्मृति कैसे उपन्न होगी जबकि लब्धवाही उपलब्ध नहीं होता ऐसा कहा गया है यद्यपि यह ठीक है तथा अभेद होने पर भी जिस आत्मा का नहीं हुआ हैत्मा के के पदार्थों में भ्रमरूप आत्मत्व निश्चय लोक में देखा गया है उस मिथ्या ज्ञान से देहादी रूप आत्मा का भी आत्मा अन्य होता हुए होता हुआ होकर होता हुआ लब्धव्य होता हुआ श्रुतव्य अमत होता हुआ मंतव्यपदेश है, है। रिपीट उस मिथ्या ज्ञान से देहादिप आत्मा का भी आत्मा अनन्विष्ट होता हुआ अन्वेष्टव्य अलब्धा होता हुआ लब्धव्य अश्रुत होता हुआ श्रोतव्य अमत होता हुआ होता हुआ है, इत्यादि भेद मंतव्य अन्न्य द्रष्टा श्रोता का न्यो तो उस परमेश्वर से अन्य द्रष्टा नहीं है इत्यादि श्रुति से प्रतिषेध किया जाता है पर परमेश्वर तो अविद्या से कल्पित शारीर करता भोगता विज्ञानात्मा से अन्य है, जैसे ढाल और खड़ग कर आकाश में मायावी नटसे रूप वही माया विभिन्न है अथवा जैसे घट रूप उपाधि से परिचिन्न आकाश से उपाधि रहित मौदाकाश भिन्न है वैसे ही विज्ञानात्मा और परमात्मा के कल्पित भेद का आश्रय कर नेतरो अनुपपत्ते भेद ये सूत्र कहे सूत्र कहे गए हैं नानुमानापेक्षा न अनुमानापेक्षा काम कामात् सो कामित इस प्रकार का श्रवण है अतः नानुमानापेक्षा अनुमानगम्य प्रधान की आनंदमय शब्द से अपेक्षा नहीं हो सकती और आनंदमय के प्रकरण में सो कामयत उसने कामना की बहुत हो उत्पन्न हो इस प्रकार कामय का निर्देश होने से अनुमानगम्य सांख्य परिकल्पित और चेतन प्रधान भी आनंदमय रूप से अथवा कारण रूप से अपेक्षित अपेक्षितव्य ग्राह्य नहीं है क्ष इस सूत्र से यद्यपि प्रधान का निराकरण किया गया है तो भी सब वेदांत वाक्यों से अवगति कारण ज्ञान समान है ऐसा विस्तार से दिखलाने के लिए पूर्व सूत्र इक्ष में उदाहत कामय कामयत्व श्रुति को लेकर प्रसंग से पुनः निराकरण किया जाता है सूत्र उन्नीसवा अस्मिन् अस्य अस्न्न चोगस्ती सूत्रार्थ यदा हे हे वैश इत्यादिश्रुति अस् प्रकृत आनंदमय आत्मा में अच्छे प्रतिबद्ध जीव की तद्योगम तद्भापत्ति मुक्ति का चास्ती उपदेश करती है इसलिए जीव अथवा प्रधान आनंदमय नहीं है किंतु परमात्मा ही है इस कारण भी प्रधान में अथवा जीव में आनंदमय प्रयोग नहीं हो सकता क्योंकि शास्त्र इस प्रतिबुद्ध जीव का इस प्रकृत आनंदमय आत्मा में तद्योग अभेद बतलाता है तद्रूप से योग तद्योग तदभा तद्भावापत्ति अर्थात मुक्ति ऐसा अर्थ है यद्वा, ये यदवा जब यह साधक इस अदृश्य अशरीर अनिर्वाच्य और, और निराधार ब्रह्म में अभ्य प्राप्त करता है तब वह अभय को प्राप्त हो जाता है जब यह उस ब्रह्मा में थोड़ी सी भी भेद दृष्टि करता है तब इसे भय प्राप्त होता है यह शास्त्र तद्योग अभेद का उपदेश कराता है इसका तात्पर्य है कि जब इस आनंद परमात्मा में किंचित भी भेद अतादात्म्य रूप देखता है तब संसार भय से निवृत्त मुक्त नहीं होता जब इस आनंदमय में निरंतर रूप से से प्रतिष्ठित होता है, है। तब संसार भय हो जाता है। का यह आनंदमय शब्द से परमात्मा का ग्रहण करने पर ही घटता है प्रधान का परिग्रह अथवा जीव का परिग्रह करने में नहीं घटता इससे यह सिद्ध होता है कि आनंदमय परमात्मा है परंतु यहाँ यह कहना चाहिए कि सबाष वह पुरुष अन्न रसमय है तस्माद्यो उस तस्माद उससे, उससे अन्य आंतर आत्मा विज्ञान में है इस प्रकार विकारार्थक मयट प्रवाह में बिना किसी कारण अर्ध जगतीय न्याय से आनंदमय में मयट प्रत्यय प्राचुर्यार्थक है और आनंदमय ब्रह्म ब्रह्मभिषेक है यह कैसे आश्रय लेते हो यदि कहो कि मंत्र में वर्णित ब्रह्म के प्रकरण होने से ऐसा लिया गया है तो यह युक्त नहीं है क्योंकि ऐसा मानने पर तो अन्नमयादि में भी ब्रह्मत्व प्रसंग होगा इस वृत्तिकारहते हैं नहीं है, यह है, यह युक्त क्योंकि उससे आंतर अन्य, उससे आंतर अन्य, इस प्रकार आत्मा कहा गया है किंतु आनंदमय के आंतर अन्य को आत्मा नहीं कहा गया है, इससे है, इससे आनंदमय प्रकृति की हानि और अप्रकृत प्रक्रिया की प्रसति होगी सिद्धांति इस पर कहते हैं यद्यपि अन्नमयादि के समान आनंदमय से अन्य अंतर आत्मा ऐसी श्रुति नहीं कहती तो भी आनंदमय ब्रह्म नहीं है क्योंकि आनंदमय को प्रस्तुत कर दस्य प्रियमेव शि प्रिय ही उसका शिव है मोद दक्षिण पक्ष है प्रमोद उत्तर पक्ष है आनंदात्मा है ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा है ऐसे श्रुति कहती है जो ब्रह्म सत्यम ज्ञानमनत ब्रह्म उस मंत्र में प्रकृत है वही यहाँ ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा ऐसा कहा जाता है उसे जानने की इच्छा से ही अन्नमयादि आनंदमय पर्यंत पांच कोशों की कल्पना की गई है तो ऐसी स्थिति में प्रकृति की हानि और अप्रकृत प्रक्रिया का प्रसंग कैसे होगा परंतु जैसे अन्नमयादि के अवयव रूप से इदम पुच्छम प्रतिष्ठा यह पुच्छ प्रतिष्ठा है कहा गया है वैसे ही आनंदमय के अवय।... अवयव रूप से ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा ब्रह्म उच्च प्रतिष्ठा है कहा जाता है तो उसमें ब्रह्म ब्रह्म सो प्रधान है है? है, कैसे जाना जा सकता अतः हम ऐसा कहते हैं। के अवय रूप से ब्रह्म के जान लेने पर भी उसका प्रकृतत्व नष्ट नहीं होता क्योंकि आनंदमय ब्रह्म ही है सिद्धांति इस पर कहते हैं यदि ऐसा माना जाए तो वही ब्रह्म आनंदमय आत्मा अवयवी और वही ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा रूप अवय होगा, यह अयुक्त होगा। दोनों में एक का तो ब्रह्म पुचम ही क्योंकि इस वाक्य में ब्रह्म शब्द का संबंध है आनंदमय वाक्य में ब्रह्म निर्देश ग्रहण करना युक्त नहीं है कारण की उसमें ब्रह्म शब्द का संबंध नहीं है किंच ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा ऐसा कहकर तद शेषा उसमें और यह श्लोक है ब्रह्म है ऐसा जो जानता है स्वयं भी वह असत हो जाता है यदि ऐसा जानता है कि ब्रह्म है तो ब्रह्मविद्ता लोग उसे सत्य समझते हैं यह कहा जाता है इस मंत्र में आनंदमय की अनुवृत्ति किए बिना ब्रह्म के ही भाव और अभाव के ज्ञान से गुण और दोष का अभिधान है अतः ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इस वाक्य में ब्रह्म का ही ज्ञात होता है, है।, है। तो प्रतिष्ठा इस प्रकार आनंदमय के पुच्छ रूप से निर्देश कैसे किया गया है यह दोष नहीं है पुछ्छ पुछ सदृश प्रतिष्ठा वासस्थान अर्थात लौकिक आनंद समूह का ब्रह्मानंद परस्थान एक अधिष्ठान है इससे यह अर्थ विवक्षित है किंतु अवयव रूप अर्थ नहीं क्योंकि इसी आनंद के अंश को लेकर अन्य प्राणी जीवित रहते हैं अर्थात अविद्या द्वारा प्रस्तुत इंद्रिय और विषय के संबंधों से उत्पन्न आनंद की मात्रा को लेकर अन्य प्राणी आनंदित होते हैं यह दूसरी क्योंकि है और यदि आनंदमय को ब्रह्म माने तो उसके प्रयादी अवयवों के होने से सगुण ब्रह्म को स्वीकार करना होगा परंतु वाक्य शेष में निर्गुण ब्रह्म सुना जाता है क्योंकि यह तो वाचो जहां से मन के साथ वाणी उसे प्राप्त न कर लौट आती है ब्रह्म के आनंद को जानने वाला किसी से भयभीत नहीं होता इस प्रकार वाणी और मन का अविषय कहा गया है <स्थिण> और आनंद प्रचुर ऐसा कहने पर दुख का अस्तित्व भी ज्ञात होता है क्योंकि लोक में प्राचुर्यों को अपने प्रतियोगी अल्पत्व की अपेक्षा रहती है ऐसा होने पर य्य सरत कुमार हे नारद जहाँ अन्य कुछ नहीं देखता अन्य कुछ नहीं सुनता अन्य कुछ नहीं जानता वह भूमा ब्रह्म है इस प्रकार भूमा ब्रह्म में उससे अन्य वस्तु के अभाव की प्रतिपादक श्रुति बाधित होगी प्रत्येक शरीर में प्रियादि के भेद से आनंदमय भिन्न है परंतु ब्रह्म प्रतिशरी में भिन्न नहीं है क्योंकि सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म यह अनंत श्रुति है और एको देव सभी प्राणियों में गुढ़ सर्वव्यापक और सभी भूतों का अंतरात्मा एक देव है यह दूसरी श्रुति भी है और आनंदमय के अभ्यास की श्रुति नहीं है क्योंकि सर्वत्र प्रातिकातिपदिक्थ मात्र प्राति प्राति प्राति का अभ्यास है जैसे कि रसो वैस निश्चय वह रस सार है।, रस ही आनंदी होता है।, है अब इस ब्रह्म के आनंद की मीमांसा है ब्रह्म के आनंद का अनुभव करने वाला विद्वान किसी से भयभीत नहीं होता आनंद ब्रह्म ऐसा जाने इत्यादि श्रुतियों में स्पष्ट है यदि आनंदमय शब्द ब्रह्म विषय निश्चित हो तो आगे आनंदमात्र प्रयोग वाले वाक्यों में भी लक्षण से आनंदमय के अभ्यास की कल्पना होती है परंतु शिरस्तवादी हेतुओं के आनंदमय ब्रह्म नहीं है ऐसा हम कह चुके हैं इसलिए विज्ञानम ब्रह्म विज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप है इस दूसरी श्रुति में प्रातिपदिक आनंद ब्रह्म शब्द आनंद शब्द का ब्रह्म में प्रयोग देखा जाता है इससे यदेश आकाश आनंदो इत्यादि सदिश्र में ब्रह्म विशेष आनंद शब्द का प्रयोग है किंतु आनंदमय का अभ्यास नहीं है ऐसा समझना चाहिए आनंद <स्थी> इस आनंदमय आत्मा का बाध करता है इसमें यह जो मयठ प्रत्यन्द आनंद शब्द शब्द का अभ्यास है वह ब्रह्म विशेष नहीं है क्योंकि बाध के योग्य विकारात्मक अन्नमय अनात्म वस्तुओं की परंपरा में पठित है परंतु अन्नमय आदि के समान यदि प्राप्तव्य आनंदमय को ब्रह्म माने तो ब्रह्मविद विद्वान को ब्रह्म प्राप्ति रूप निर्दिष्ट फल न होगा सिद्धांति यह दोष नहीं है क्योंकि आनंदमय के बाद के निर्देश से ही पुच्छ एवं प्रतिष्ठा भूत भूत ब्रह्म की प्राप्ति रूप फल का निर्देश है तदप्येश उसमें यह मंत्र है तो निवर्तन इत्यादि से उनका विस्तार किया गया है आनंदमय के सन्निधान में सो अकामायत, सो यह जो श्रुति उदाहरत है वह ब्रह्म पुच प्रतिष्ठा इस अत्यंत सन्निहित ब्रह्म के साथ संबद्ध होती हुई आनंदमय में ब्रह्मत्व का बोध नहीं कराती और रसोवी सह इत्यादि उत्तर ग्रंथ को उसकी अपेक्षा है इससे यह आनंद में विषयक नहीं है परंतु सो उसने कामना की इस प्रकार ब्रह्म में पुल्लिंग सह शब्द का निर्देशयुक्त नहीं है सिद्धांति यह दोष नहीं है क्योंकि तस्माद्वा उस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ इस श्रुति में पुल्लिंग आत्म शब्द से भी ब्रह्म प्रकृत है आनंदो ब्रह्मेत व्यजाना यह जो भार्गवी वारुणी विद्या है उसमें मयट प्रत्यय का श्रवण नहीं है और प्रिय शिवस्वादि अवय का भी श्रवण नहीं है इसलिए आनंद ब्रह्म है यह कथन युक्त है अतः अणुमात्र भी विशेष का आचर्य किए बिना अपने आप ही प्रिय शिस्वादि ब्रह्म में युक्त नहीं है यह सगुण ब्रह्म का प्रतिपादन इष्ट नहीं है क्योंकि इसी प्रकरण में ब्रह्मवाणी और मन का अविषय है ऐसी श्रुति है इसलिए अन्नमय आदि के समान आनंदमय में भी मयट प्रत्यय विकार्थक ही समझना चाहिए, नहीं। का व्याख्यान तो इस प्रकार करना चाहिए कि ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इसमें क्या आनंदमय के अवयव रूप से ब्रह्म विवक्षित है अथवा स्व प्रधान रूप से पुच्छ शब्द के प्रयोग के कारण ब्रह्म अवयव रूप से विवक्षित है ऐसा प्राप्त होने पर सूत्रकार कहते हैं आनंदमय अभ्यास आनंदमय आत्मा है इस उपसंहार श्लोक में केवल ब्रह्म ही अभ्यमान है विकार शब्दा नीति इसमें विकार शब्द से अवयव शब्द अभिपृत है पुच्छम इस अवयव शब्द से ब्रह्म स्वप्रधान नहीं है ऐसा जो कहा गया है उसका परिहार करना है इस पर कहते हैं यह दोष नहीं है प्राचुर प्राचुर्य प्रायः आपत्ति अवयव क्रम की बुद्धि में प्राप्ति अवयव प्राय में वचन अधिकता से अवयवों के प्रतिपादक प्रकरण में कहा हुआ वचन ऐसा अर्थ है योगी अन्नमयादि के शिरा आदि से लेकर पुच्छ पर्यत अवय कथन के आनंदमय के भी शिरादि ऐसा कहा है अवयव की विवेक्षा से नहीं इस कारण अभ्यास अभ्यास से ब्रह्म में सो प्रधानत्व का समर्थन किया है तदेतुपदेश तो आनंदमय सहित सब कार्य समुदाय के कारण रूप से इधम सर्व उसने यह सब उत्पन्न किया जो यह कुछ है इस प्रकार ब्रह्म का कथन किया है कारण होकर ब्रह्म मुख्य वृत्ति से अपने कार्य आनंदमय का अवयव हो यह युक्त नहीं है दूसरे सूत्र भी यथास्भव कुछ वाक्य में निर्दिष्ट ब्रह्म के ही उपपादक समझने चाहिए भाग समाप्त।